जगदेश्वर की जो या वर, में जगदीश कहा में कैसा गया है का गया का तो से ही, ही, है? निर्गुण का बताते हैं ही छह तत्वादी हे गुण है क्या प्राकृत हे तत्वादी गुणों से रहित कहा जाता है प्राकृत हे आदि गुणों से रहित कहा जाता है कौन जो में जो परमात्मा में निर्मणत्मा कहा गया है सम कहा गया है ने ने ये ये ये है है है है सब सब क्यों क्यों कारण तो जो मानते मानते हैं वो क्या नहीं ये जो मोटे में है निर्गता गुणा यशमात का निर्गुण निर्गत गुणा यशमात निर्गता का क्या है निकृष्ट निकल गए हैं कैसे गुणा जिसे प्राथमिक रूप निकल गए हैं वो क्या है इस विपत्ति के अनुसार निकृष्ट गुण मतलब तुच्छ रुणों से रही थे अच्छा वहाँ निकृष्ट का टूटा तुच्छ निर्गता निकृष्ट निर्गता निकल गए कैसे गुण निकृष्ट गुण कैसे बोले निकृत होते निक्रिण। निक्रिण। इस लग इस इस दिपत, होने पे, से गुणों ही निर्गुण है तो ऐसा विग्रय क्यों किया क्योंकि आगे जो है ने कहा है किसने कहा है आगे देखना जो दो श्लोक है ना वेदाभ्यास के इत्यादियों mm. के प्राचीन सत्यवादी होती है तो जिन गुणों ऐसी प्राचीन गुणों ऐसी आगे देखना गुणा नाम क्या और उस दिव्य गुणों का दिव्य गुणों का अब दिव्य गुरुओं का देखेंगे दिव्य गुरो बताया जा रहा है पराप शक्ति स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया का ज्ञान बल और क्रिया कर नियमन ध्यान है क्रिया का क्या अर्थ है नियमन करना। भगवान सबका नियमन करते सबके अंदर सुदृढ़ होकर तो भगवान की शक्ति नित्य है और ज्ञान शक्ति स्वाभाविक है और ज्ञान बल और क्रिया कैसी है तो स्वाभाविक वस्तु रहेगी भी नहीं रहेगी तो ये सूक्ति ज्ञान बल्गु को रहने वाला कहते कि ना रहने वाला कहते अब यदि निर्गुण का वर्षा कर दिया जाए तो सूक्ति अर्थ घट जाती नहीं घट जाती निर्गुण का उनका अभाव वाला किया जाए तो ये सूची घटेगी स्वाभाविक बता रही है इत्यादि स्वाभाविक इत्यादि में स्वाभाविकत्व का कथन होने से किसके स्वाभाविकत्व का दिव्य होता न दिग्वों तो तो के स्वाभाविक इत्यादियों का इत्यादि स्वाभाविक स्वाभिकत्व का दिव्य गुणों से रहित होने के कारण भगवान का निर्मुण है निर्मुण क्यों है रहित और दिव्य गुणवत्ते दिग्विण का आश्रय होने के कारण है निर्गुण क्यों का रहित होने का निर्गोण है और सबोह क्यों है दिद्दुर्ण से युक्त तो एक ही वस्तु दोनों ऐसी निर्गुण एक ही परमात्मा भी है और सभी सविशेष भी है तो उपाधि को लेता है क्या नहीं क्या सुन लिखा है लोगो में बुद्ध की नकल करना है तो फिर देखेगा अर्थों को स्वीकार करके विशेष ग्रमवादी आचार्यों ने विधेयम तथा निषेधात्मक दोनों प्रकार की सुर्खियों को समान प्रमाण मानकर समान आदर दिया किसको समान प्रमाण माना <laughs> नहीं है हो गया भी लगी तो लग गयी सोची भी लग गयी समान आदर दिया निर्वेष ब्रह्म वादियों ने निचेत्मक शुद्धियों को प्रबल मानकर उन्हीं को अधिक आदर दिया तथा उनसे प्रतिपादित ब्रह्म को सत्य कहा बताफी सही विधेयकों को निर्बल मानकर उनको समान आदर नहीं लिया उनको आदर देते हो गा उनसे प्रतिपादित सविदेश को और उसके सर्वी गुरुओं को असत्य कहा तो सवाली को स्वाभाविक असत्य हो सकती है तो नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। इन दोनों में कौन सच्चा ईश्वर वादी आस्तिक है तथा सच्चा श्रुति प्रमाण है इसका निर्णय विद्वान विद्वजन स्वयं कर सकते हैं समान आदर करने वाला या तो किसी को मानने वाला किसी को न मानने वाला तो कह सकते हैं हम तो सुर्खियों को प्रमाण मानते हैं, तो भी नहीं कह सकते हैं। प्रुकीण को प्रुकीणा प्रुकीणा सब है सुर्खियों को प्रमाण मानते है सुर्खियाँ सब छोड़ता है तो सब छोड़ जाएगी संक्रमत में प्रमाण नहीं है और जितने दर्शन है ना न्याय वैश्वेश पूर्ण मानता और शांकर सिद्धांत इन पांचों की अपेक्षा संक्रमत कमजोर है इसको बालू का बहा नहीं इनसे इनकी और कभी अगर एकदास सौ चौबीस आरोप मिल जाएगा दिए। दिए। दिए। दिए। दिए। दिए। पर निर्णायक लिंगों की जो उपक्रमों संघ बोलते रहते हैं ना उसको आप पढ़ करके देखोगे उल्टा है ये ये भी उनके गले में जो है तलवार लगती है वहाँ भी समूह का एक उत्पादन है वो भी समूह का एक उत्पादन है पूरा आप उनको पढ़ के देखोगे आप उसका समझ में आ जा रहे यदि उनके गले में तलवार जा रही है उनका बच्चन उनकी भी जा रहा है कुछ भी नहीं ऐसा तो अब ध्यान देना कि जो कल ये कहा गया था ना कि जगत कर्त ब्रह्म स्वीकार किया जाए तो कहते हैं उसको असंग कहा गया है वो जगत तो का दर्शन नहीं हो सकता है गीता कहते ब्रह्मण यादाय कर्माणी संयम तत्वा करोटिया से नाथा पाते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते रहने वाला जो ज्ञानी व्यक्ति है वो आसिक का त्याग करके भगवान में समर्पित इस तरह कर्मों को करता है तो असंग रहता तो अब बताइए तो भगवान असंग नहीं सकते हैं क्या ये कर्म को करते हुए असंग रहता भगवान असंग नहीं रहते हैं क्या कितनी बड़ी हंसी की बात है ये इससे बड़ी बात क्या हो जाएंगे बताइए कर्म को तो मान लेना क्या है असंग भगवान को मान लेना असंग तो नहीं है जो भगवान भी हर्षित करके कर्म करता है वो तो असंग बना रहता है भगवान क्या हो वो असंग नहीं रह सकते हैं सभी कदम बनाएंगे और सुनो करके बातों को एक दो बातों को और देखिए अब भी ये ध्यान देना कि कि ये जो थाना ने, ने ना। में, नित्ती नित्ती नित्ती नित्ती नित्ती नित्ती में, में वो जड़ है ना में किसका परिणाम होता है मिट्टी का मिट्टी का घटरूप में परिणाम होता है लेकिन मिट्टी स्वयं घटरूप में परिणत नहीं हो सकती है क्यूँकी उसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है इसलिए मिट्टी घट रूप में परिणत होने के लिए चेतन की अपेक्षा करती है घट रूप में परिणत होने के लिए किसकी अपेक्षा करती है चेतन को तो किसकी जरूरत पड़ेगी चेतन कुलाल की अब चेतन को देखो कुलाल को कुलाल मिट्टी को घट रूप में परिणत करता है पर स्वयं घट रूप में परिणत हो सकता है क्यों वो भी असमर्थ है वो भी हाँ बात समझ में आई कि मिट्टी को घट रूप में परिणत कर देता है कुलाल पर स्वयं घट रूप में परिणत हो सकता है क्यों वो स्वयं भी कैसा है असमर्थ सामर्थ नहीं है पर तो भगवान ने सब सामर्थ है भगवान तो इसलिए ध्यान देना यहाँ मिट्टी उपादान कारण है और कुलाल क्या है निमित्त कारण है अलग अलग क्यों है क्योंकि जो उपादान कारण है जो उपादान कारण है उसमें क्या है कि वो ज्ञान नहीं है वैसा सामर्थ्य नहीं है उपादान कारण कौन है मिट्टी है उसमें ज्ञान है सामर्थ है और जो निमित्त कारण है तो उसमें वैसा जो उपादान कारण है उसमें अलग और, कारण अलग। और यहाँ जब जग परमात्मा जगत के कारण है तो निमित्त और उपादान एक माना जाता है कि भिन्न माना जाता है अभी निमित्त उपादान कारण है क्यों क्योंकि परमात्मा जो है चेतन होने से क्या है कि सर्वज्ञ है चेतन होने से तो सब जानते हैं सर्वसमर्थ भी है तो वो क्या है कि वो स्वयं अपने का जगत रूप में परिणाम कर देते स्वयं अपने का जगत रूप में परिणाम कर देते अब देखो श्रुति में जो है दृष्टान्त किया गया है ऊर्ण नाभी यही तो दृष्टान्त किया है तो जैसे ऊर्ण नाभी का दृष्टान्त दिया मकड़ी ज्वाला को बनाती है तो स्वयं बना देती कि और किसी का सहयोग लेती है तो वैसे परमात्मा स्वयं कर देते हैं तो अभिन्नो उपादान कार्ड जैसे मकड़ी जो वैसे ईश्वर है ईश्वर तो कैसे श्रुतियों में कहे गए सभी से कैसे कहे गए सभी से उनमें अनंत विशेषताएं हैं एक दो विशेषता नहीं है अनंत विशेषताएं हैं वो जो है चेतन अचेतन के आधार हैं चेतन अचेतन से विशिष्ट हैं अनंत कल्याणकार गुणों से विशिष्ट हैं सब सबके आधार हैं जगत के सृजन के लिए उपयोगी सर्वज्ञता भी है उसमें सर्वज्ञ व्यक्ति वैसा संकल्प कर सकता है भी कर सकता है, तो जगत की सृष्टि के लिए क्या क्या चाहिए संकल्प है। और संकल्प के लिए क्या चाहिए सर्वज्ञता तो वैसे वो सर्वज्ञ भी हैं, वैसा संकल्प कर सकते हैं और वो क्या है उसका अपने को जगत रूप में परिणत कर देते अपने को मतलब अपने विशेषणों को अपने विशेषण कौन चेतन अचेतन चेतन का इस रूप में परिणाम अचेतन का इस रूप में परिणाम हो गया और शरीर बना करके अचेतन जीवक उससे सहयोग करा दिया जैसे मकड़ी देखना मकड़ी जाला बनाती है तो जो जाला बनाती है ना मकड़ी तो जाला का दिखाई देता है आपको तो जाला तो उसके चेतन चेतन अंश का है या तो उसके विशेषण शरीर अंश का है हम्म, मकड़ी जो होती है ना तो मकड़ी शरीर वाला चेतन ही तो है उसमें, जब वो चेतन निकल जाएगा मृत शरीर मकड़ी का जाला बना सकता है तो मकड़ी जाला बनाती है मतलब मकड़ी शरीर वाला चेतन बनाता है तो मकड़ी शब्द का प्रयोग मकड़ी शरीर मतलब क्या है मकड़ी शरीर विशिष्ट के लिए है शरीर विशिष्ट के लिए है तो वो जो तो ज्यादा जो दिखाई देता है तंतुओं जैसा तो वो किस अंश का है चेतन अंश का या तो उसके विशेषण अंश का शरीर तो विशेषण बन रहा है ना शरीर वाला चेतन तो, तो शरीर के वो अचे उसका अचेतन शरीर विशेषण अंश का है ना तो वैसे ये क्या आएगा ये भगवान जो है जगत रूप में परिणत होते हैं जैसे मकड़ी जाला बना देती है भगवान जगत बना देते हैं तो ये परिणाम किसका होता है उसके विशेषणों का विशेषण को लेकर के विशिष्ट भगवान है ठीक है, दिशे इन से होने के है, तो है।, है? इनको गुण नहीं कहेंगे किसको चिदचित को विशेषण होने पर भी इनको गुण सभी विशेषणों को गुण नहीं कहा जाता है सभी विशेषणों को गुण नहीं कहा जाता है जिसे देखना गो मान लीजिए कि रक्त रूपवती है तो उसका विशेषण क्या हुआ रक्तरूप अब गो देखो शासनादि मती है तो उसका विशेषण क्या हुआ शासनादि तो शासनादी गुण है क्या शासनादि तो अवयो संस्थान है अवयो संस्थान तो द्रव्य है अवयव संस्थान क्या है हाँ वेदांत में तो शासनादि मत तो गोत्व एक ही है न्याय की दृष्टि में अलग है तो फिर गोतवती गौ है तो उसका विशेषण क्या हुआ गोत् तो गोत गुण है क्या गोत जाती है उनके है तो सभी विशेषण जो गुण होते हैं क्या तो जो भगवान के विशेषण जो चीत अचित हैं ये गुण है क्या तो इन विशेष इन विशेषणों के द्वारा तो भगवान जो है ना किसी का सहयोग नहीं लेते हैं संकल्प करने में किसी का सहयोग नहीं लेते हैं है ना कि किसी का सहयोग लेकर संकल्प करें ये नहीं संकल्प उनका स्वाभाविक है इसका परमात्मा था और संकल्प भी वहां विशेष परमात्मा स्वरूप करता है संकल्प कौन तो करता है विशेष परमात्मा स्वरूप और परिणाम किसका होता है उसके विशेषणों का संकल्प करने के लिए किसी का निर्णायकियों तो कि तो मतलब की रचना की गयी ये बात समझ में आती है तो जो विशेषता सिद्धांत जो रामानुज सिद्धांत है ना तो है। है। गो है। है ये गोधाइन माति का सिद्धांत है इसका सिद्धांत और बोधाहूत्र के सर्वप्रथम व्याख्याकार हैं और व्यास के शिष्य हैं ये हाँ ब्रह्म सूत्र की व्याख्या को ही दृष्टि कहानियाँ क्या है ब्रह्म सूत्र की व्याख्या ब्रह्म सूत्र की व्याख्या का ही नाम है यहाँ पर बोधाएत्र की व्याख्या है और ये किसके सिस्ते हैं ये साक्षात वेद व्यास के सिस्ट ये ये तो ऐसा नहीं है कि ये क्या हुआ कि शंकर आठवीं शताब्द नहीं हुए तो दो पांच सौ पचास तो सौ साल सौ साल पहले के हो सकते हैं इसका लंबा अंतर आ जाता है और तो बोधहन दो त्रिवी लोगों का है बोधहन धर्म सूत्र बोधहन गृह सूत्र बोधैन शुर्ग सूत्र वो दहन के हजारों ग्रंथ मिलते हैं पांच पचास ग्रंथ ग्रंथ आज के प्रकाशित हो रहे वो रहेंगे बोधन तो वो पुराना दिखती है बोधहन स्मृति भी है देखिए मासी बोधहन संघर्ष जो के है ऐसा सभी प्रतिशत विद्वान मानते हैं ये आपको अलग से करना पड़ेगा ये चले है के अच्छा। और ये तो सुखदेव को विशेष मानते हैं तो कोई विरोध नहीं है कभी कभी एक व्यक्ति दो लोगों से पढ़ता है गुरु सिर्फ दोनों से पढ़ सकता है ना कोई आपसे पढ़ सकता है और कैलाश मंडलेश्वर से भी पढ़ सकता है दोनों के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता है तो वही बात वो रहने दोनों बातें मिलते हैं सुख देव सिर्फ को को। तो कोई विरोध नहीं है दोनों ऐसी पढ़ा होगा वो रहने ये दीखिए अब देखना ये ये तो अलग तटस्थ विद्वान मानते है आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा कौन कौन विद्वान मानते हैं है ना वेदांत शास्त्र का मुख्य विरोधी कौन है इसलिए के प्राय सभी अधिकरणों में प्राय सभी अधिकरणों में पूर्ण ऐसी उसका ही उल्लेख किया गया है किसका सूत्रित्व अधिकरण और कर्तव्यूत्र के अधिकारण है नत्मा को ज्ञापन करता माना गया है स्थान के मत ऐसी विपरीत आत्मा के व्यात्व और कर्तित्व की स्थापना करने के लिए स्थान के विपरीत है ना ने, तो ने, तो सांक, ये दोनों अधिकरण तथा परायस्य अधिकरण क्या बताता है कि परमात्मा जी को परायस्य अधिकरण वैदिक विद्वानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वैदिक धर्म और मध्यकालिक बौद्ध धर्म का भेद भी इन्हीं अधिकरणों में नहीं था है। है वैदिक त विशेषवादी है और बौद्ध तथा उनके अनुयायी निर्विशेषवादी है धर्म स्वप्नदि वक्त इस रूप में ज्ञान जी ने अपना निर्णय दिया है की स्वप्न के समान जगत मिख्या नहीं है न स्वपनादी वक्त जगत स्वप्न के समान नहीं है बल्कि धर्म होने के कारण ब्रह्म सूत्र कह रहा है और फिर भी बोलते हैं जगत स्वप्न सूत्र के समान ब्रह्म सूत्र तो घूमना नहीं है अच्छा अब ध्यान देना तो ये कहा शंकराचार्य ने भी इसके वास्तव में सूत्रानुसारी अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दिया है सूत्र के अनुसार ही शंकराचार्य ने अर्थ किया है की जागरिक अवस्था के प्रपंच कभी भी बात नहीं हो सकता है क्यूँकी ये स्वप्न ऐसी लक्षण है जागृत अवस्थायानी कश्यांथाया बाधो नंकराचार्य कहते हैं ये लोग उसको भी जो, जो मन में बैठा है शंकराचार्य तो नहीं मानते लोग शंकराचार्य ने सूक्ष्म किया बोलते भी बौद्धों का निराकरण करने के लिए शंकर ने मैं शंकराचार्य ऐसा कह दिया ये देख सकते हैं क्यों कह दिया बौद्धों का तो ये बताइए तो इससे निराकरण हुआ कि नहीं हुआ यदि निराकरण हुआ तो फिर क्या है की स्वप्न के समान दिवस को मानकर हुआ और स्वप्न के समान दिवस को मानकर तो नहीं हुआ नहीं। और ये स्वप्न के समान दिवस को मान लो तो निराकरण हो पाएगा क्या शंकराचार्य <enhance> तो कहीं नहीं बहुत स्पष्ट बोलते हैं सब ये बात नहीं करते सूप भी कहती है सबसे कहती है स्वप्न के, नहीं के वाले को ही तो पदार्थों को सत्य कहती तो है व्याधि दिख रहे हैं आगे देखेंगे यद्यपि ब्रह्म सूत्रकार में परिणाम इस प्रकार स्पष्ट रूप से परिणाम का है परिणाम व्यवर्त है आचार्य संकर्ण सूत्र जो एक एक के विकार आत्मना विवर्त है इस प्रकार परिणाम का बहुत लोग विवतवाद मानते हैं और मानते हैं ये जो कहा करते हैं ना हमारे आचार ने बहुत बड़ा काम किया जगत को मिख्या सिद्ध कर दिया और सब सत्य मानते थे तो फिर न्याय तरंगणी कार लिखते हैं तुम्हारे आचार में बोध चट्टा है क्योंकि बुद्ध तो पहले भी उसको थोड़ा मिख्या कह रहे हैं लिखा ये योगिंद्र का जो है ये पढ़ लेना पड़ गए इस बात को लिखा है जो भी हमने ने बात को तुम्हारे आचार्य खूब चाहिए वो विवाह मान रहे हैं तो शंकराचार्य ने विवाचर से क्यों किया देखो इस प्रकार परिणाम पद का विवर्त करते परिस्थिति वसाद बुद्धों को सांत्वना प्रदान करने के लिए है ना? किया है न परिस्थिति वसाद किया है ये बौद्धों से उनको बात की करनी थी तो उनके शब्दों का प्रयोग किया तार्किक बौद्ध मत से वैदिक मत अत्यंत भिन्न है नौ सुन मानते है ज्यादा मात लेते माफ लेते हैं सुधि नहीं मानते तार्किक बौद्ध मत से वैदिक मत अत्यंत भिन्न है किंतु अत्यंत विपरीत मार्ग का अनुसरण करने पर कार्किक बोधों को वैदिक मत की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता था इसलिए उनको आकर्षित करने के लिए ही शंकराचार्य ने मध्यम मार्ग जैसा स्वीकार करके ब्रह्मसूत्रों का व्याख्यान किया ठीक किसको आकर्षित करने के लिए वो दो को अध्यास भाष में एक भी श्रुत्री का उदाहरण देने ऐसी यह बात स्पष्ट हो जाती है अध्यास भाष में सिद्धांत की स्थापना की गयी है भगवान शंकराचार्य ने एक भी का प्रमाण दिया इसका क्या मतलब है जरूर देते बुद्धों को आकर्षित करने के लिए किया वैदिक बनाने का बहुत प्रश्न किया किन्तु तो उनके अनुयायी पर विद्वानों ने वेदांत शास्त्र को तर्क में बनाकर तर्क तू तो ज्यादा करते हैं सूखी का ध्यान देते समझती पढ़ो चाहे विचार सागर पढ़ो पूरा तर्क ही सूची बोलेंगे अपना तर्क ऐसी अपना सिद्धांत बना लिया अपनी श्रुति को लगाते हैं तभी बहुत सारे विचारकों का कहना है कि लोग क्या करते हैं सिद्धांत की पोषण में श्रुति लिए लिए। लगाना परवर्ती विद्वानों ने वेदांत शास्त्र को तर्क में बनाकर पुना वैदिकों को बौद्ध तर्कित बनाने का प्रयोग किया तो तर्क की दुकान हो जाएगा वैदिक धर्म के निर्णय निर्णायक तर्क की योगी वैदिक धर्म के निर्णायक तर्क की अवधि क्या है ब्रह्मसूत्र? ब्रह्मसूत्र के अनुसार सत्य करना है इनका उल्लंघन करने पर आरोप अवश्य प्रस्तुत हो जाता है शंकर भगवत ने बौद्धों के तर्क का खंडन करके और सरल अद्भुत विविध प्रकार के स्तोत्र की रचना करके वैदिक भक्ति मार्ग का पोषण किया ये बात सही है की नहीं दिया सत्य लिखा है ना बिल्कुल ये किन्तु उनके अनुयायी विद्वानों ने पूर्व काल बौद्ध मत वासना से युक्त होने के कारण क्या कहते हैं कि उत्तम अधिकारी के लिए तो वेदांत श्रवण है और भक्ति किसके लिए अध्यम के लिए यही कहते है वासना के लिए। तो कहते हैं उपासना अधना से युक्त होने के कारण भक्ति मार्ग धम अधिकारी के लिए है उत्तम के लिए नहीं यही तो कहते हैं यह कहना आरम्भ किया यह कहना क्यों आरम्भ किया में शंकराचार्य का ये मत होता तो फिर वो इसको बनाते हाँ देखो इस प्रकार उन्होंने वैदिक मत पर प्रहार करके किन्ने परवर्ती विद्वानों ने वैदिक मत पर प्रहार करके प्रकारांतर वे बौद्ध मत को ही जीवित करने का प्रति किया इसलिए परवर्ती विद्वानों को प्रखंड बौद्ध कहे जाने पर हम प्रछन्न बौद्ध नहीं है बौद्ध ही प्रचन्न वेदांति ऐसा हुए कहते हैं खूब कहते हैं एक बार दिखाई स्वामी जीते रहे थे उनको याद है एक प्रश्न हुआ बोले की प्रछन्न बौद्ध वेदांतियों को रहना अच्छा नहीं है बल्कि बौद्ध ही प्रचन्न वेदांति है तो वही बात वो मानते हैं शास्त्र को समान नहीं मानेगे वेदों को बात वही कहेंगे तो अभिप्राय दोनों को क्या हो अब ध्यान देना ऐसा हुए कहते हैं इससे आक्षेप का समाधान नहीं होता अतितु दोनों का समान अभिप्राय ही प्रदर्शित होता है समान होता है, नहीं होता है और फिर जैसा मान दो वैसा मांग लो वैसा फिर तो भी नहीं मानो दे। आगे देखना श्री बै, हर्ष ने बौद्ध धर्म को महिमा मंडित किया इस कारण शंकराचार्य का प्रयत्न विफल जैसा हो गया अब की कहाषित हो रहे हैं अब देखो मेरा पाठ ये जो है कारण के लिए यही होता है कि अखिले प्रत्यक क्या होगा संपूर्ण त्यागुणों का विरोधी और जो त्यागों का विरोधी होगा उसमें त्याग रहेंगे नहीं, नहीं।, नहीं, है ना? नहीं। तो निर्गुण यही होता है त्याज गुणों से नहीं। नहीं। तो यहाँ जो इस पुस्तक में दो पेज में इसका व्याख्यान है अखिले प्रत्येक का दूसरे पेज वाला बताया पहले पेज वाला नहीं बताया दो प्रकार से इसका व्याख्यान किया जाता है एक प्रकार से ही बताया संस्कृत यही समझना अभी क्या बताया था संपूर्ण त्याज्य गुणों का विरोधी एक अर्थ और दूसरे प्रकार से कैसे कह करते हैं कि संपूर्ण त्याज्य गुणों से रहित त्याज्य गुणों से त्याज्य गुणों से रहित होना और त्याज्य गुणों का विरोधी होना दो अलग अलग बात है कि नहीं है त्याज्य गुणों से रहित होना और त्याज गुणों का विरोधी होना दो अलग अलग बात है है न और तो भगवान त्यागुणों से रहित भी है तो त्याज गुणों से रहित होने के कारण भी अखिले प्रतिनिक कहे जाते और त्याज गुणों के विरोधी होने से भी अखिले प्रतनीक कहे जाते और अखिले प्रतिनिक का यह भी होता है कि त्याज्य गुणों का निवर्तक त्याज्य गुणों का तो परमात्मा के चिंतन से परमात्मा के चिंतन से क्या होता है जीव में त्याज गुण रहेंगे सुकमोवादी निवृत्त हो जाएंगे तो त्याज गुणों से रहित त्याज गुणों का निवर्तक और त्याज गुणों का विरोधी तीन अर्थ होते हैं यहाँ प्रसन्नता के अर्थ किया गया है विरोधी क्यों विरोधी अर्थ किया गया क्योंकि आगे जो व्याख्यान किया है ना तो वो विरोधी अर्थ कर दिया इन्होंने इस ग्रंथ में इसलिए ही बताया गया परमात्मा स्वरूप पर कर चिंतन करने से कोई जो है ऐतिहासिक गुण स्वप्नवादी नहीं रहते हैं उनका है। स्वरूप कैसा है अखिले अखिले प्रतिनिधि कौन है परमात्म स्वरूप परमात्मा ईश्वर ईश्वर कैसा है अखिले प्रतिनिक है और अखिले प्रतिनिक के साथ साथ वह कैसा ईश्वर अनंत है अनंत है ना बहुत लोग तो समझते हैं कि वैष्णव लोग ईश्वर को परिचिन्न मानते हैं अनंत नहीं, नहीं मानते ये लोग कहेंगे है तो ये बिल्कुल मूर्ख है ना? परिचिन्न तो वो लोग मानते हैं माया उपाधि से परिचिन्न यहाँ तो उसको अनंत ही माना जाता है परमात्मा जो है ना सर्व व्यापक है और सर्व व्यापक परमात्मा में सामर्थ्य भी नहीं है नहीं। तो चाहे वो अपना छोटा विग्रह धारण करें चाहे बड़ा धारण करें जो सर्व परमात्मा है तो वही दिव्य मंगल विग्रह से श्रेष्ठ है उनका विग्रह छोटा भी होता बड़ा भी होता कैसा भी होता तो जिनका विग्रह है वही परमात्मा कहते हैं अनंत है तो वो परमात्मा का मतलब व्यापक परमात्मा ही लेते हैं और सब सबसे विशिष्ट वही है ऐसा तो अब तो पर वही करते हैं माया उपाधि वाले की तो माया उपाधि की, की उपासना नहीं करते वैष्णव लोग वैष्णव लोग परमात्मा की उपासना करता है वो करता है माया उपाधि की उपासना क्योंकि माया उपाधि के बिना सब कुछ मान रहा है तो माया उपाधि वाले की उपासना वहां है यहाँ साक्षात परमेश्वर की उपासना है और अनंत है अनंत है परमात्मा मतलब देश काल और वस्तु परिच्छेद से रहित है। देश परिच्छेद क्या है एक देश में रहते हुए दूसरे देश में न रहने जैसे घट कैसे हैं? देश परिच्छेद वाले या देश के परिच्छ परमात्मा ऐसा है परमात्मा तो ऐसा सभी देश में रहता है सभी देश में नहीं। इसलिए नहीं। देश परिच्छेद से रहित क्यों है क्योंकि सभी देश में इसी प्रकार काल से रहित क्यों है? क्योंकि सभी कालों में है तो बताइए वस्तु परिच्छेद परमात्मा क्या तो काल का अभाव होने से काल परिच्छेद से रहित होता है क्या तो वस्तु परिच्छेद का भी वैसा अर्थ करना चाहिए बताइए यदि बोले हमको वही मान्य है क्या की देश काल भी नहीं है तो देश परिच्छेद रहती तो घटा घटेगा काल परिच्छेद रहित घटेगा तो केवल वस्तु परिच्छेद बोलो और जब वस्तु ही नहीं है तो वस्तु परिचित रहित क्या कह पाओगे तो जैसे देश का अभाव होने से देश परिच्छेद नहीं होता काल का अभाव होने से काल परिच्छेद नहीं होता वैसे ही वस्तु का अभाव होने से कि मैं कुछ भूल रहा हूँ जैसे देश का अभाव होने से ईश्वर देश परिच्छेद रहित नहीं होते काल का अभाव होने से काल परिच्छेद रहित नहीं होते वैसे वस्तु का अभाव होने से वस्तु परिच्छेद रहित नहीं हो सकते हैं बल्कि जैसे सब देश में रहने से वो देश परिच्छेद सभी कालों में रहने से काल परिक्षेद रहित होते वैसे सभी सभी वस्तुओं वस्तुओं में में रही रहने से रहित है तो सभी वस्तुओं में कैसे रहते हैं वो अंतरात्मा तो यहाँ पर वस्तु परिच्छेद रहित कार्य दो प्रकार से कर सकते सर्व वस्तु संबंधित्व वस्तु परिच्छेद रहित होना क्या है सर्व वस्तु संबंधित्व अथवा सर्वस्तु अंतरात्मक सर्वस्तुत सभी वस्तुओं का अंतरात्मा होना ये लिखा है उसमें दिया हुआ है सभी वस्तुओं का अंतरात्मा होना तो ठीक स... है दो कुछ भी कह लो तो ये वस्तु इस प्रकार वस्तु परीक्षा कर रही भगवान है अब सभी श्रुतियों की संगति लग जाएगी किसी को निराकरण करने की जरूरत नहीं है जो तो श्रुतियों सब में भगवान की व्याप्ति बता रही है तो सब में भगवान की व्याप्ति सबको छम कर कही जाती है ऐसा वास्तव मिडम सर्वम ये सब कुछ क्या है ईश्वर से व्याप्त है तो यदि ये सब न हो तो व्याप्त कह पाओगे व्याप्त तो तो कैसे कह सकते हैं है, है।, है, है ना? तो कहते नहीं कल्पना करके कहते हैं जब कुछ है नहीं तो कल्पना है दूसरे को समझाने के लिए कल्पना करते हैं दूसरा है तुम्हारे यहाँ तो क्या है सब ये तुम्हारा ये वही है की देश वृत्ति में लगा रहे रात दिन बोले क्या है कि हम पति है वही है कि सभी की बात और कुछ नहीं कहे कि है। तो वो, वो बात है, जैसा कहे हम बता है और कुछ नहीं सूती जैसा कहे कहीं अविद्या, माया कहीं आई माया से व्याप्त है विद्या से कहीं छुट्टी नहीं कहती चलिए अब अनंत हो गया ना अब ज्ञान आनंद एक स्वरूप को आप देखेंगे ईश्वर कैसे है अखिले प्रतिनिधि तो ईश्वर का विशेषण क्या होगा अखिले प्रतिनिक क्या विशेषण होगा भी किसका विशेषण होगा ईश्वर का ईश्वर का किसका ईश्वर का या परमात्मा का परमात्मा अखिले प्रतिनिक है तो उनका विशेषण क्या होगा कर दो। परमात्मा का विशेषण या परमात्मा स्वरूप का विशेषण क्या विशेषण होगा कर दो। और वे अनंत है तो उनका विशेषण क्या होगा अनंत तत्व ठीक है अखिले प्रतिनिक है अनंत है और ज्ञानानंद स्वरूप है वे कैसे है ज्ञानानंद स्वरूप है हाँ ज्ञानानंद एक स्वरूप इतना केवल सांकर मत वाले समझ सकते तो पाते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकते हैं उनको बात है ईश्वर को माने तो कुछ समझ में आए जब माया कोई मानते हैं रात दिन माया की उपासना करते हैं तो इसलिए कुछ समझ में आता नहीं उनको आगे देखेंगे ज्ञानानंद एक स्वरूप है इसको ध्यान से सुनोगे यह बत, बात बताई गई थी कि अनुकूल अनुकूल रूप से भगवान ज्ञान स्वरूप है परमात्मा कैसे है ज्ञान स्वरूप ये बात तो है ना सत्यम ज्ञानम अनदम ब्रह्म ज्ञान कहा गया ना भगवान को क्या कहा गया विज्ञानम आनंदम ब्रह्म परमात्मा विज्ञान है मतलब ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है और कैसा है ब्रह्म है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म कैसा है विज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप तो यहाँ पर देख तो परमात्मा के दो रूप तो नहीं है परमात्मा एक ही रूप है ना तो कैसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही क्या है आनंद अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही क्या है तो परमात्मा क्या है ज्ञान परमात्मा क्या है ज्ञान है और वो किस रूप से अनुभव में आता है इसलिए किसको आनंद कहते हैं अनुकूल रूप से अनुभव में उनका स्वरूप ज्ञान अनुकूल रूप से अनुभव में आता है इसलिए वही स्वरूप ज्ञान आनंद कहलाता है वही स्वरूप ज्ञान या वही स्वरूप उनका क्या कहलाता है आनंद तो आनंद और ज्ञान दो हुए क्या कौन अन मोह में आता है में अंगुलतवेन स्वरूप भूत ज्ञान तो उस स्वरूप भूत ज्ञान को क्या कहेंगे आनंद तो ज्ञानानंद हो गया ना अब सुनो तो उनका एक स्वरूप कैसा है ज्ञानानंद कैसा है अब ये बात अच्छा अब विज्ञानम आनंदम एक ही श्रुति है ना कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप देखो ज्ञान आनंद ना ना तो पर दो शब्दों को क्यों क्या कहा दो शब्दों को क्यों कहा तो एक शब्द पर विचार करो यदि केवल भगवान को क्या कहते ज्ञान क्या कहते आनंद नहीं कहते आनंद मतलब सुख तो सुनो संक्षेप में अनुकूल ज्ञान के विषय को भी क्या कहते हैं सुख अनुकूल ज्ञान के विषय को भी क्या कहते हैं मतलब जिस वस्तु का अनुकूल ज्ञान होता है उस वस्तु को भी क्या कहते है है? हैं सुख क्या कहते हैं कहते हैं लोक में सुख के साधन को भी सुख कहते हैं लोक में तो अनुकूल जिस भोग्य पदार्थ का ज्ञान होता है उस भोग्य पदार्थ को भी क्या कहते हैं सुख या आनंद यदि इस श्रुति में ज्ञान पद नहीं देंगे तो आनंद पद से किसका ग्रहण हो जाएगा अनुकूल भोग्य पदार्थों का अनुकूल क्योंकि वो अनुकूल आनंद के अनुकूल रूप से अनुभव में आने के कारण है उन भोग्य पदार्थों को क्या कहा जाता है सुखिया या आनंद यदि ज्ञान नहीं कहेंगे तो अनुकूल अनुकूल ज्ञात होने वाले भोग्य पदार्थ या अनुकूल भोग्य पदार्थों का भी ग्रहण हो जाता है वो भी आनंद कह जाते तो उनकी व्यावृत्ति के लिए क्या कहा गया ज्ञान क्या कहा गया उनना अनुकूलों को आनंद कहे लेकिन उनको ज्ञान कभी नहीं कह सकते ज्ञान हाँ तो जड़ से व्यावृत्ति के लिए क्या कहा गया है ज्ञान जड़ भोग्य पदार्थों से व्यावृत्ति के लिए क्या कहा हाँ। जड़ भोग्य पदार्थों से व्यावृति के लिए ज्ञान कहा तो समझ गया ज्ञान आनंद यदि कहे तो फिर केवल ज्ञान कहो आनंद क्यों कहा केवल ज्ञान कहो आनंद क्यों कहा ध्यान तो देना ज्ञान तीन प्रकार का होता है अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान प्रतिकूल रूप से अनुभव में आने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं दुख और जो नुकूल और उदासीनविन जो अनुभव में आता है ज्ञान उसको सुख दुख दोनों नहीं कहते तीन प्रकार का ज्ञान है ना यदि आनंद नहीं कहेंगे केवल ज्ञान कहेंगे तो फिर क्या है वाला ज्ञान और उदासीन अत्यन भो में आने वाला ज्ञान ज्ञान पर प्रसा भी ग्रहण हो जाएगा क्योंकि वो भी ज्ञान है किसका ग्रहण हो जाएगा प्रस्कूल तो हो जाएगा तो उसकी व्यावृति के लिए क्या कहेंगे आनंद क्या कहेंगे आनंद कहेंगे तो फिर अब उनका ग्रहण होगा प्रतकूल अत्यनंद भो में आने वाले का उदासीन उदासीन में आने वाले का या प्रस्कूल ज्ञान या उदासीन ज्ञान का ग्रहण होगा नहीं होगा तो भी ज्ञानानंद का मतलब होगा आनंद रूप ज्ञान क्या अर्थ होगा आनंद रूप ज्ञान होगा अर्थ हैं ना हाँ तो ज्ञानानंद एक स्वरूप है वो कैसे है ज्ञानानंद एक स्वरूप है अब एक पद का प्रयोग क्यों किया हु? एक पद का प्रयोग समझो जैसे देखिए परमात्मा तो विभू व्यापक है, है ना विभू है और हाँ जैसे देख कोई वस्तु होती ना फल तो किसी अंश में पक् होता किसी अंश में अपक्क होता ऐसा होता है कि नहीं होता तो विभू परमात्मा पूरे के पूरे क्या आनंद रूप ज्ञानी ही है किसी भी भाग में उनमें जडत तो नहीं है ज्ञान का विरोधी क्या होता है जड़ जड़ अज्ञान अज्ञान या कि किसी भी भाग में उनमें जडत तो नहीं है और किसी भी भाग में क्या है दुख रूपत्व तो नहीं है किसी भी भाग में परमात्मा के किसी भी भाग में जडत नहीं है किसी भी भाग में दुख रूपता नहीं है इसको बताने के लिए क्या है एक पढ़े क्या है हाँ एक स्वरूप उनका कैसा ज्ञान आनंद है उसमें और कुछ दूसरा नहीं है उसमें अज्ञान नहीं है लड़क तो नहीं है और क्या नहीं है दुख रूपता नहीं पूरे के पूरे आनंद रूप ज्ञान ठीक है आनंद रूप ऐसा आनंद एक स्वरूप है समझ जाओगे अच्छा अच्छी अखिल है प्रतिनिका अनंत ज्ञानानंदयी के स्वरूप ये कौन है ईश्वर है यहाँ तीन विशेषण हो गए अखिल है प्रतिनिक अनंतत्व अनंतत्व और के स्वरूपत्व अखिल है प्रतिनिकत्व अनंतत्व और ज्ञानानंदयी के स्वरूपत्व किसके विशेषण हो गए तीनों ईश्वर के तो ईश्वर ऐसे है अब ये जितने पद हैं इनका ग्रंथकार स्वयं आगे चलकर व्याख्यान करेंगे अभी एक ये, ये वाक्य आप लगाइए तो लगाइए फिर क्या है आगे ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण गण विभूषिता ज्ञान शक्ति आदि अनंते कल्याण गुण गुण समूह से विभूषित है भगवान विभूषिता का इस ईश्वर भगवान जो है विभूषित है किससे विभूषित है गुण से विभूषित है गुण इन्हें गुण गण मतलब गुण समूहों से गुण गुण समूहों से भी भूषित है एक एक गुण के अनेक समूह है करुणा गुण के समूह दया गुण का समूह ऐसा बहुत समूह है तो, तो ये ज्ञान शक्ति आदि आदि से क्या लेना है हम आपको बता देंगे ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर सत्य तेज है ना वात्सल्य उदार्य सत्य कामत सत्य संकल्प तो और सौर्य पराक्रम सब आपको लिखा देंगे बाद में आगे इनका व्याख्यान अच्छा आएगा विज्ञान शक्ति आदि कल्याणकारक गुण समूह से विभूषित हैं। तो इसी वाक्य में ध्यान देना अखिल है उनमें क्या है कि त्याज्य गुण रहेंगे तो निर्गुण का क्या होता है त्याज्य गुणों से रहित यहाँ तो त्याज्य त्याज, त्याज गुणों का विरोधी स्वरूप बताया गया उसमें त्याज गुण रहेंगे तो अखिल है प्रतिनिकत्व से निर्गुणत्व तो कह दिया भगवान का क्या कह दिया इसके द्वारा सगुणत्व कहा जाता है सर्वज्ञता सर्व विषय ज्ञान और किसी का है तो भगवान का दिव्य गुण है कि नहीं ये ये प्राथित गुण है सर्वज्ञता दिव्य गुण है ना और सर्वशक्ति सर्वशक्ति मत ये प्राथित गुण है क्या ये दिव्य गुण है तो इसके द्वारा सर्वगुण कहा जा रहा है ज्ञान शक्ति आदि कल्याणकारक गुण समूह से विभूषित सकल जगत की ये गुणगण विभूषित गुण है ईश्वर और गुण गण गुण कैसे हैं वो कल्याण है कैसे है नहीं? और कल्याणकर्ष बताएंगे ठीक है ज्ञान शक्ति आदि कल्याणकर्ष कल्याण कार्य किया जा सकता है और आगे समझाएंगे इसके अर्थ को ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुणगण से विभूषित हैं युक्त है विभूषित का क्या युक्त है और ईश्वर कैसे है सकल जगत स्तर की स्थिति संघार करता संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति तथा संघार को करनी किसको करने वाले जगत की और संघार के हाँ इसका कौन सा सूत्र बताता है जन्म जैसे कहता सूत्र में कहीं माया विद्या है में कहीं है कहीं नहीं है हु? क्या नहीं तटस्थ क्या स्वाभाविक ही श्रुति कह रही है क्या कहती है तो सुर्ति तटस्थ है क्या है तो उसका सामर्थ्य कैसा बता रही है सुर्खी तो फिर तटस्थ से कहा रही है सुर्खी कहाँ तटस्थ है तो दस्ते नहीं है और फिर ये औपाधिक वगैरह ये कल्पना से कि अपने से सिद्ध सिद्ध अपने तो औपाधिक मत ही कल्पित है और स्वाभाविक मत तो कल्पित नहीं होता है स्वाभाविक मत तो कल्पित नहीं होता है जैसे आरोप करें ना किसी के पास दो पैसा नहीं है उसकी सुखी करो महाराज आप तो बड़े धनी है तो धनी आपने कैसे कहा औपाधिक हो गया ना और पैसा है तो और फिर होगा तो ये जो है ना ये तो ये जो कल्पित और ये जो है ये युक्ति से तो ये औपाधिक मत ही आता है और स्वभाव के प्राप्त मत कौन होता है सहज प्राप्त कौन होता है लोक में जब धनी कहा जाता है तो क, कैसे <zo time> सहज से जो है वही कहा जाता है तो जो जन्माद्यता जो कहा है श्रुति जो कहती है वो कैसे किसको कह रही है वो जो सहज <viruses> <दूंगल> <soul> जो सहज में है जो वास्तव में है वही कहा जाता है जो वास्तव में है वही हाँ वो तो कल्पना करके उपाधिक लाया जाता है और फिर स्वभावी स्वाभाविकी सुर्खी उसमें कह रही है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चार स्वभावी की सब बता रही है तो सामर्थ्य वगैरह सब कैसा है य तो वाईमानी भूतानी जयंते हम्म तो जायन्ते सुर्खी कह रही है जायन्ते में प्रत्यय क्या है लकार है ना तो लकार किसमें आता है कर्ता में किसमे आता है तो कर्तृत्व को सुर्खी बता रही है किसको बता रही है कर्तृत्व को आरोपित करके कर्तृत्व में लकार रहता है सुर्खी कहती है क्या व्याकरण कहता है क्या तो ये सब फालतू गाते हैं ये स्वाभाविक बात ये सब जगह कही जाती है स्पष्ट रूप से सुभाव की कह रही है कहे आपकी दुकान में फल हैं बोलेगा हाँ तो ये वास्तविक कथा है कि नहीं है और ना होने पर कहे तो हमारे कुछ होगा तो जो व्यवहार चलता है जो ये सब कुछ ये चल रहा है तो कैसी बातों को लेकर चल है? को ले तो रहा है वास्तविक को लेकर के तो वास्तविक ही शास्त्र कह रहा है ध्यान रखना है इस बात को को बुखार आ जाए बोले कि आपने आपने कल्पना कर ली बुखार की आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे कि तो सब कुछ कल्पित है ये भी कल्पित है तो फिर तुख को भगा दिया जाएगा वहां से, फिर भगा दिया जाएगा वहां से। तो हो, की क्यों में दुख हो? हाँ, तो गुरु तुम्हें कल्पित हो जाएगा तुम तो भी मत मांगो सेवा भी मत करो गुरु बराबर है दोनों और फिर यदि सैन कर ले तो ठीक है आगे चलिए तो संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले सर्व करता स्थिति करता हो संघार करता, करता। ये तो कह वह भूतान जाए थे स्वाभाविक है समझे और देखना किसके किसके करता बोलो संघार सर्व किसका सकल जगत का स्थिति किसकी और संघार किसका सकल जगत का कर, करने वाले भगवान ही है, है ना आ, इनके मत में कौन करने वाली है माया महिमा तो माया भी हो गई और तो बेचारा पत्थर से भी ज्यादा गया भी था। निर्गुण कुछ नहीं नि करता है पत्थर से ज्यादा भी इनके और महिमा सबसे बड़ी किसी है माया ज्ञानी चतुर्विद पुरुषाणाम अभी आश्रय यह है।, है ना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी क्या आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी इस प्रकार कहे गए इस प्रकार चार प्रकार के पुरुषों के द्वारा भी आश्रय लेने योग्य है चार प्रकार के पुरुषों के द्वारा भी आश्रय लेने योग्य है किसके किसके द्वारा हार्थो जिज्ञासु हार्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी कह ज्ञानी के द्वारा आश्रय लेने योग्य क्यों है भगवान ने क्या कहा चतुर्विदा भजनते माम जना सुख तो चारो प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं और चारों प्रकार के लोग उनका आश्रय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे भगवान जिम कहते हैं yeah. जब ज्ञानी भजन करता है ये भगवान कह रहे हैं गीता में शंकर मत में घटता नहीं है ज्ञान होने में कुछ नहीं रहता ईश्वर ही नहीं रहता भजन कृषा करेगा तो ये गीता <दोगी> गीता भी नहीं घटती शंकर मत में गीता घटती नहीं है अभेदभाव से भजता है अभेदभाव होने पर कुछ होता है भजन होगा तो, तो फिर जैसा अभेद उनको मानना वैसा नहीं होता है वैसो मत में जैसा अभेद वैसे ने वैसे भजन बन सब हो जाएगा उनके अभेद बहुत कुछ होता नहीं, है सबसे सुराई की भाषा है कुछ नहीं है न गीता घटती है ना उपनिषद घटते हैं ना ब्रह्मसूत घटता कुछ उस मत में नहीं घटता है उसके सब है ये देखिएगा अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी इस प्रकार कहे गए चार प्रकार के पुरुषों के द्वारा भी आश्रय देने योग्य तो भगवान जो निर्गुण है तो प्राकृतिक से रहित है कि सुखी कथित गुणों से रहित है हाँ और जगत जन्मादि करते तो कैसे तो गुण है इन, इनका निषेध होता है स्वभाव जी ज्ञान इनका निषेध होता है क्रिया का नियमन सामग्री हम देखना तो जो निषेध जो होता है ना प्राकृत गुणों का रहित तो होता है अप्राकृत गुण जो सूर्ति के द्वारा कहे गए हैं उनका निषेध श्रुति में भगवान के कहीं प्राकृतिक गुण कहे जाते हैं क्या जाते जो कहे जाते हैं प्राप्ति से उनका निषेध नहीं होता है जगत जन्म आदि करते तो ये क्या है चार प्रकार के पुरुषों के द्वारा भी आश्रय लेने योग्य है और क्या है धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्विद फल प्रदा धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूप चारो प्रकार के फल को प्रदान करने वाले हैं कौन कौन फलों को प्रदान करने वाले हैं मोक्ष है ना हा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों प्रकार के फल को प्रदान करने वाले हैं जो सकाम कर्म करने वालों को कर्मी सकाम कर्म करने वालों को उन कर्मों का फल कौन देते हैं निष्काम कर्मो कर्म को कर्म कर्म का क्या फल है अंतराकरण की शुद्धि उसके द्वारा मोक्ष अंतरकरण की शुद्धि तो कौन देते हैं भगवान है ना और ज्ञान का फल और उपासना का फल कौन देते हैं भगवान अब ये बताइए जो ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान को नाश करती है तो वृत्ति जड़ की चेतन है तो वो अज्ञान का नाश कर सकती है क्या तो मोक्ष रूप फल देने वाले भी ईश्वर है अब जो ज्ञानी कहते हैं ना अपने को तो ज्ञानी प्रारुब्ध का फल भोगता है कि नहीं भोगता है फिर तो वो क्या हुआ कि वो भाग त्याग से ईश्वर मर गया तो फिर कौन उनको प्रारब्ध फल दे रहा है हु? तो प्रारब्ध का फल देने वाले भी कौन है ईश्वर है एक दिल्ली के काशीनाथ डॉक्टर काशीनाथ जी हैं वो एक बार एक कथा सुना रहे थे रामकृष्ण परम हंस की और जितना दूसरी प्रसिद्ध कथा सुन लेना रामकृष्ण परम हंस के बारे में तो मालूम है ना साक्षात्कारी महात्मा थे और तोतापुरी ने उनको संन्यास दिया एक तोतापुरी एक नागा महात्मा थे दिगम्बर लग्न रहते, रहते थे सिद्ध महात्मा से यात्रा करते थे लग्न रहते थे सिद्ध पुरुष से यात्रा करते करते दक्षिणेश्वर चले गए चालीस साल अभ्यास करके उन्होंने निर्गल्पक कर समाधि प्राप्त की थी चालीस साल की अच्छा तोतापुरी ने राम किरण परम ने उनका सम्मान किया परमश जी तो बहुत सीधे आ रहे थे निर्गल्पक समाधि उनको दो दिन में हो गई। तोतापुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने चालीस साल के अभ्यास से बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया इसको तो रोटी डाल खाते आराम से दो दिन में हो गए खुश हो गए अब उन्होंने उनको जो है संन्यास भी दे दिया राम किण परम ने संयास लिया तोतापुरी से ठीक है जहाँ शाम हो तो किस मेरे प्राण किस मेरे तन किस मेरे मन ऐसा बजा करके कीर्तन करने लगे राम कृष्ण परमंश तोतापुरी को भूत करो रहता था बोले तू अभी रोटी क्या रोटिया क्या ठोकता है वो किस मेरे मन किस मेरे तन तो बोले रोटिया तू क्या थोकता है ऐसा तो तो नाराज हो जाते थे तो उनका स्वभाव था वो कभी भी कृष्ण का भजन कभी छोड़ा नहीं राम को कृष्ण परमांश तो उनको लगता था कि समाधि लगने के बाद ये कैसे हो गया निरकुशर समाधि के बाद तो कुछ रहता नहीं है तो होता तो इतना है अब उनको बड़ी चिंता होगी वो तो ईश्वर को बिल्कुल आजकल के जो संकल वेदांति तो नमहन अस्तित्व होते हैं भगवान को थोड़ा बनते लोग हैं भगवान को कहेंगे दूसरे के लिए कि दूसरे आकर्षित हों स्वयं तो वही अभिन्न तो स्वयं के लिए है ही नहीं उनको खुद कहते हैं हमारी दृष्टि तो कुछ नहीं है तो वही तोतापुरी की स्थिति थी तो अब वहाँ रहते बहुत दिन रहे वहाँ तो रामचंद्र परमने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा एक दिन क्यों एक बार क्या हुआ कि भयंकर बीमारी हो गई तोतापूरी को दस्त लग गए खूब दस्त लग गए डायरिया हो गया पड़े पड़े जो है उनका जो है मल त्याग हो जाए बहुत परेशान हो गए उनको मन में आ जा कि शरीर का त्याग कर देना चाहिए ये शरीर को रखना ठीक नहीं है ज्ञानी है ज्ञानी तो ऐसे विचार करते हैं इनके लिए कुछ नहीं बोले शरीर को छोड़ लेना चाहिए तो वहाँ पर गंगा ने भी है देखा है आपने दक्षिणेश्वर में गंगा ने भी हमको लगता है किलोमीटर से कम नहीं है बहुत चौड़ाई बंगाल में जो है ना जब गंगा सागर की ओर गंगा जाती बहुत चौड़ी किलोमीटर दो किलोमीटर चोरी हो जाती है बहुत चोरी गंगा जी है तो सोचे इस देव को छोड़ देना है दुखी हो गए दूसरे से कहने के लिए दुख नहीं होता पर बहुत आत्महत्या हुई ऐसे करता है तो फिर क्या हुआ की वो रात में जो है गंगा में घुस गये प्राण त्यागने के लिए जहाँ जहाँ गंगा में जा रहे हैं इतनी गंगा जी इतनी गंगा जी अब जहाँ वहाँ बहुत इतना गहरा जल है कि कोई सीमा ही नहीं है, है? पचास सौ सौ सौ फीट गहरा जल है सौ दो सौ फीट वहाँ तो बहुत गहरा ही है लेकिन जहाँ जहाँ गए इतने रह गया चलते चलते चलते सारा सवेरा हो गया उस पार निकले उनको बड़ा गुस्सा आया कि हम तो मर भी नहीं सकते दूर करके मुड़ करके था तो पीछे काली देवी काली ही रामकृष्ण परम वंश की वहाँ की दक्षिणेश्वर की अधिष्ठात्री देवी है रामकृष्ण परम उसी की पूजा करते थे दक्षिणेश्वर में भी, भी काली देवी विराजमान है उसकी कीजा करते थे तो वो मुड़ करके देखा तो काली देवी अब ये तोता तोतापुरी को ब्रास्त कर हो गया कि बोले ये द्वैत कहाँ से आगे तुमको तो अद्वैत ज्ञान हो गया है बोले कि तू कहाँ तो मैं तो तुमको नहीं मानता हूँ बोल दिया उन्होंने ज्ञानी क्या बोले मैं तुमको नहीं मानता हूँ तू कैसे याद है तो देवी ने कहा तेरे मानने न मानने से क्या होता है, है? तेरे मानने न मानने से होता क्या है माँ के लिए तो बेटा प्यारा होता है बेटा माने या न माने तो so माँ का क्या भी करता है तो so तोतापुरी ने बोला कि ज्ञान होने पर तो ईश्वर रहता नहीं है शक्ति रहती नहीं तो तू कैसे रहेगी? तो so वो तोता तो उसने पूछा तेरे को ज्ञान हुआ कि नहीं बोले ज्ञान हुआ है तो फिर मैं तेरे को दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा हूँ बोल बोले दिखाई दे रही इसका मतलब ज्ञान होने पर भी सब रहता है ज्ञान होने पर भी सब रहता है तेरा वो समझना मूर्खता है तेरा समझना ही मूर्खता है तब देवी ने उनको समझाया कर्मियों को कर्म फल देने वाला भगवान है ज्ञानियों को ज्ञान फल देने वाला और ज्ञान के पश्चात प्रारंभ का भोग कराने वाला भी कौन है भगवान ही है अपने है? तो बुद्धि हो रही ये हालत इन लोगों की तोतापुरी तो चलो उसका कल्याण कर दिया परम कृपा से कल्याण हो गया इन मूर्खों का कल्याण होने वाला नहीं है हुँ? फिर वो आए अब तोतापुरी की समाधि का दर्शन हमने किया जगन्नाथपुरी वो जगन्नाथपुरी से अब जाना कभी तो पूछना किसी से हमको डॉक्टर अयोध्या दास बताए थे दो बार हम दर्शन कराए मैं नाम भूल गया हूँ वो शहर से बाहर पड़ता है वो तोतापुरी का नगर फोटो वहाँ लगा हुआ है मरण कार्य का ब्रह्म सूत्र सब वहाँ रखे हुए हैं उनके तो वो बाद में उनको ये घटना ऐसा लग गई की वो सोचे की हमने तो जीवन को व्यर्थ बिता दिया ब्रह्म भ्रम करते हुए हमें तो फागल हूं मैं तो हमसे अच्छा तो ये परम हंस है रामकृष्ण के भजन ही करता रहता है रात दिन तो फिर जा करके वहाँ जगन्नाथ की शरण में जाकर के जगन्नाथ के दर्शन करना कीर्तन करना छोड़ा है।, तो तो है।, तो है कुछ नहीं है कुछ नहीं ऐसा विशुद्धानंद परम को सुना है, है? गोपीनाथ कविराज के गुरु थे नहीं। नहीं। ये बड़े सिद्ध महात्मा थे इनको ढाका में रहते थे तो सिद्ध लोग आकाश मार्ग से उड़ा करके ले गए घर से उठा करके ले गए थे रात में घर में अपने आंगन में सो रहे थे सिद्ध लोग इनको आकाश से उड़ा करके ले गए ज्ञानगंज ले गए वहाँ रहकर के तमाम प्रकार की साधना पद्धति इनको सिखाया साक्षात्कार कराया और बहुत वर्षों बाद उनको छोड़ गए थे आकाश में ला करके ज्ञानगंज कोई तिब्बत में क्षेत्र पड़ता ऐसा मानते हैं कि बड़े योगी बड़े बड़े योगी वहाँ पर दस दस बीस बीस वर्ष के वहां सिद्ध लोग रहते हैं तो हाँ हाँ सिद्धाश्रम वहाँ ज्ञानगंज नाम से सिद्धाश्रम प्रसिद्ध है और गोपीनाथ कविराज का ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक थे फिर संपूर्णानंद में भी ये शोध विभाग में रहे पुस्तकालय में रहते थे, थे वो क्या होता है विभाग उसका शोच समझा रिसर्च डायरेक्टर होता है ना तो संपूर्णानंद में रिसर्च डायरेक्टर पद पर थे और हिंदू विश्वविद्यालय में भी वो अध्यापक थे और तो वो लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता है उनको अतिद्रीय ज्ञान प्राप्त था जो की बहुत लक्षण दिव्य सामर्थ्यता सिद्ध पुरुष थे गोपीनाथ कविराज नौकरी ज्यादा कर नहीं पाए वो नौकरी इस्तीफा दे दिया था उन्होंने लेकिन उस समय भी उनको विस्टिंग प्रोफेसर सरकार ने बनाया उनको दर्जा दिया तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका इंग्लैंड में सब जगह उनको बुलाया जाता था लेक्चर देने के लिए उनका इतना सम्मान था पूरे विश्व में एक लेक्चर के लिए उनको आमंत्रित करते थे हर जगह बहुत वो अच्छे थे और इतना होने पर भी संपूर्णानंद पुस्तकालय की सरस्वती भवन पुस्तकालय की ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिससे उनके पढ़े हुए बच्चे चिन्हना लगे हों पूरी लाइब्रेरी पढ़ रही रात रात भर पढ़ते रहे थे सब में महत्वपूर्ण लालची में लाल लगा दिया ज्योतिष हो, हो छंत हो चंपू हो आगम हो बौद्ध हो सही हो सब में लगा डाला पड़ करके वो बहुत बड़े विद्वान थे अब वो और वो उनकी पत्नी और वो चले गए वहां कलकत्ता रहने पत्नी बीमार की और पत्नी की तबियत ठीक नहीं हो बहुत ज्यादा खराब स्वास्थ्य खराब होता चला जाए दिन पर दिन दवाई से फायदा नहीं हो तो पत्नी ने कह दिया कविराज से कि आप गुरु को पत्र लिखिए गुरु जी तब काशी में रहते थे विशुद्धानंद तो कबिराज ने कहा पत्नी से कि इस इस दिनासी शरीर के लिए गुरु की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए मरना तो नहीं तेरे को ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए मना कर दिया कविराज ने कबिराज सिंह चले गए बाजार और उनकी पत्नी को लुभ सुनकर लगी वो जा रही और वहीं गिरने कोई चक्कर आ गया चक्कर आया तो विशुद्धानंद ने उठा दिया उठा करके उसको आसन पे बैठाया तीन खुराक दबा दी एक खुराक बोले तू अभी खा ले दो खुराक रख दिया अब कविराज जी आए तो बिल्कुल हस्ती मिली पत्नी क्या बात है बोले गुरु ठीक कर दिए गुरु जी कैसे गुरु जी आए दवाई खिलाए बोले यहाँ कैसे आ गए बोले दवाई निकाल कर उसने दिखाई ये ले। देख लो कोई झूठ तो नहीं है ये दिखाई निकाल करके ये भी है ठीक कर दिया गुरु ने फिर ये काफी समय बाद वाराणसी आए कविराज ने कहा कि गुरु आपने बड़ा कष्ट किया मेरे लिए आप यहाँ रहते हैं वहां तक दबा कर करके तो कविराज ने कहा जिस जो शिष्य की मनोभावनाओं को जान न सके उसका निवारण न कर सके उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है सुधानंद ने, ने कहा कितनी अच्छी बात कही जो शिष्य के मन को नहीं जान सकता है उसका निवारण नहीं कर सकता है गुरु बनने का अधिकार नहीं है तो वो काशी में रहते थे जयदयाल गोविंद का हनुमान प्रसाद को दारू पास गए मिलने के लिए ये लोग गए तो वो उनको कहा कोई उन्होंने रोई दिया बोला इसका जो है साल बना दो तो बढ़िया साल बना दिया हुई का बोला पत्थर बना दो ना। पत्थर बना दिया और वो क्या करते थे लेंस रखते थे अपने पास सूर्य विज्ञान वो पढ़कर आए थे वहाँ ज्ञानगंज से सिद्ध होने पढ़ाया था लेंस रखते थे उस पर ऐसे ऐसे बना देते थे जादूगर की जो चीज होती है वो दीर्घकाल तक स्थायी नहीं होती और प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होती बोले किसी भी विज्ञान की प्रयोगशाला में आप इसका उसको जज करा लीजिए जो हमने बना दिया वही रहेगा बदल नहीं सकता अंग्रेज लोग उनके पास आए शाम को बोले शास्त्रो में लिखा हुआ है अकेले परमात्मा सृष्टि कर देता है कैसे संभव है अकेले जिसने भगवान सृष्टि कर देते कैसे संभव है वो लेटे थे शाम के समय उनके नाभि से कमल निकल गया जी क्या हो गया क्या हो गया बोले सूर्य सो गया नहीं कमल छठ फड़ के ऊपर चला जाता है वो आपने कैसे कर दिया कैसे कर दिया अरे हमारे देश कुछ व्यक्ति ये कर सकता है तो भगवान क्या नहीं कर सकते तुम ये सोचो तो उनके भी जो उपदेश है उनके भी जो उपदेश है ये कोई साधारण व्यक्ति थे तो उनके अभी ज्यादा बात नहीं पैंसठ छाछठ में शरीर गया इनका किसका भी का और गोपीनाथ कबीरात का शरीर तो अस्सी के बाद ही गया है जब गोपीनाथ कबीरात का ऑपरेशन हुआ कैंसर का तो आनंदमयी माता उनके साथ अस्पताल में पूरा रही उसने ही पूरा खर्चा दिया है आनंदमयी माता ने आनंदमयी माता भी सिद्ध की आनंदमयी माता तो अभी तो नब्बे नब्बे मीटर में शरीर हरिद्वार में आकर मैं उसका सिद्ध लोग थे तो वो विशुद्धानंद परम के उपदेश जो हैं तो उन्होंने बोला है कि ज्ञान पर है। होने पर भी ईश्वर रहता है साक्षात्कार होने पर भी परमात्मा रहते हैं और साक्षात्कार होने पर भी उनकी भक्ति करनी होती है मोक्ष के लिए ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी है अंतरण के शुद्धि के लिए कर्म जरूरी है और ज्ञान जरूरी है जब इतने बड़े बड़े कह रहे हैं फिर भी लोग ना माने तो क्या कहा जाएगा और बल्षो सिद्धांत यही तो सम्मानता है वो तो क्या है कि अंग भी करते हैं कर्म भी करते हैं भगवान की आराधना रूप से और ब्रह्म विद्या में भी लगते हैं इतने बड़े बड़े सिद्धियाँ कह रहे हैं, साधारणते हैं ये तो अब इनकी भी कोई बात न माने तो कहना ही क्या है कहना तो ही क्या है वो भी पुस्तकें मिलती है तो मैंने तो पहले 20-25 साल पहले मैंने सब पुस्तक पढ़ना दिया परम वंशी गोपीनाथ तिविरा सब पढ़ दिया मैंने लिया। पता नहीं एक दो शायद अभी कुछ दिन पहले आई है ही नहीं है साधु दर्शन और सत सबको करना चाहिए बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं से कविराज जी मिले हैं तीन भागो में है साधु दर्शन और सतप्रसंगीता तो तो ही अच्छी है केवल इनसे काम नहीं करता है महापुरुषों का जीवन पढ़ना चाहिए वो सब ये बातें बता रहे हैं अब ईश्वर नहीं रहता है कुछ नहीं है गोण नहीं है तो क्या मतलब हुआ ये लोग पागल थे अतन्द्रीय सामर्थ इन लोगों के पास था सब था अब इनको भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे सभी है आनंदमयी माता भी तो यही थी ना ज्ञान के पास बाद हक्ति थी। hmm. तो राधा बाबा की पुस्तक के पीछे देखो आनंदमयी माता का वाक्य दिया हुआ है कितना बढ़िया वाक्य दिया हुआ है आनंदमय माता का आनंदमयी माता ने जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को भी माला पकड़ा दिया था इंदिरा गांधी जो माला पहनती थी गले में आनंदमयी माता का दिया हुआ था एक बार वो आखिरी में चुनाव एक बार हर गई थी फिर पहले दर्शन आकर के आनंदमयी द्वार में उसने ऐसा तो तो की वो भी है भगवान में रहते हैं और हर अवस्था में भगवान रहते हैं हर समय उनकी भक्ति कर्तव्य हैं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भक्ति छूट जाए ये विशुद्धानंदी प्रशंतो ने कहा है ज्ञान कर्म दोनों में लगने को कहा है और यही उप कहते हैं विद्याम क्या विद्याम तो अब ये देखेंगे तो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूप चारों प्रकार के फल प्रदान करने वाले हैं लेकिन सब कुछ देने वाले भगवान इसीलिए मैंने बोला है ना जब कुछ नहीं रहता प्रारूप कौन दे रहा है की पूर्व जब, जब खंडन करते हैं तब क्या कहते हैं की ईश्वर को मानना जरूरी है क्योंकि जो है ना जड़ कर वो फलप्रद नहीं हो सकता है इसलिए माना जाता है क्योंकि तो ज्ञान होने के बाद में जब ईश्वर रहता ही नहीं है तब फलप्रद कौन हो रहा है बताइए ईश्वर ई को होगा फलप्रदश्वर रहता है तब भी सीधी बात है अब जो ये कहे एक के लिए रहेगा दूसरे के लिए नहीं रहेगा ऐसी बात है क्या यदि ये है तो सबके लिए है और ये खत्म हो जाए तो दूसरे यदि नष्ट हो जाए तो दूसरे के लिए कैसा हो यदि आप आँख बंद कर लो तो क्या कहना चाहिए आप उसको देखते नहीं है या वस्तु नहीं है देखने के साधन का तो यही ना मानना पड़ेगा थोड़ा कि हमारे लिए खत्म होगी उनके लिए नहीं खत्म होगी तो पागल का काम मैंने माना हमको नहीं दिखाई देती हाँ मैंने छोड़ लिया सीधी बात है ज्ञान के साधन नहीं हमारे पास ये सब झूठी बातें होती इसलिए विज्ञान सम्मत तो ये मत है ही नहीं बिल्कुल विलक्षण विग्रह युक्त विलक्षण विग्रह से युक्त है जो भगवान को विशिष्ट कहते हैं ना वो सबसे विशिष्ट चेतन अचेतन मतलब विभूति से विशिष्ट है चेतन, चेतन सब क्या भगवान की विभूति है और ये दया वास्तल्यदि गुणों से विशिष्ट है और दिव्य मंगल विग्रह से विशिष्ट है किससे विशिष्ट है दिव्य मंगल अलौकिक शरीर है भगवान के शुद्ध सत्व के हैं और विष्णु का निरूपण है इसे लक्ष्मी भूमि नीला नायक इनको बताएंगे सबको तो लक्ष्मी देवी भूदेवी और नीला देवी के नायक हैं और वही श्री कृष्ण भगवान राधा नायक है ब्रजलीला में और द्वारका लीलामड़ी नायक हो जाते हैं ना वही सीतापति हो जाते राम जी ऐसा तो सब विशेषता भगवान में है ये सब चीज प्रकार ईश्वर का अनुरूपण किया गया ओम पूर्ण मूर्ण शांति शांति शांति